है हरेली छत्तीसगढ़ में किसानों का लोक पर्व हरेली किसान आज खेती किसानी में काम आने वाले उपकरण और बैलों की पूजा करेंगे इस दौरान सभी घरों में पकवान भी बनेंगे हर कुल देवता की भी पूजा करने की परंपरा है आज के दिन हरेली पर किसान नागर गैंती कुदाली फावड़ा समेत कृषि के काम आने वाले सभी तरह के औजारों की साफ सफाई करके उन्हें एक स्थान पर रखेंगे और इनकी पूजा अर्चना करेंगे इस अवसर पर सभी घरों में गुड़ का चीला बनाया जाएगा हरेली के दिन ज्यादातर लोग अपने कुल देवता और ग्राम देवता की पूजा करते हैं कई घरों में कुल देवता और ग्राम देवता को प्रसन्न करने के लिए मुर्गी और बकरी की बलि भी दी जाती है लिहाजा ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह से शाम तक उत्सव जैसी धूम रहेगी इस दिन बैल भैंस और गाय को बीमारी से बचाने के लिए बरगंडा और नमक खिलाने की परंपरा है गांव और शहरों में नारियल फेंक प्रतियोगिता भी होगी गांव के चौक चौराहों पर युवाओं की टोली जुटेगी और नारियल फेंक प्रतियोगिता होगी नारियल हारने और जीतने का ये सिलसिला देर रात तक जारी रहेगा हरेली के दिन गांव-गांव में लोहारों की पूछ पूछपरख बढ़ जाती है इस दिन लोहार हर घर के मुख्य द्वार पर नीम की पत्ती लगाकर और चौखट में कील ठोककर आशीष देते हैं मान्यता है कि ऐसा करने से उस घर में रहने वालों की अनिष्ट से रक्षा होती है इसके बदले में किसानों ने दान स्वरूप स्वेच्छा से दाल चावल सब्जी और नगद राशि देते हैं श्रावण कृष्ण की अमावस्या यानी हरेली के आज के दिन तंत्र विद्या की शिक्षा देने की शुरुआत की जाती है इसी दिन प्रदेश में लोकहित की दृष्टि से जिज्ञासु शिशियों को पीलिया विष ने नजर से बचाने महामारी और बाहरी हवा से बचाने समेत कई तरह की समस्याओं से बचाने के लिए मंत्र सिखाए जाते हैं और तंत्र शिक्षा देने का यह सिलसिला भादव शुक्ल पंचमी तक चलता है और ये जो धुन आप लगातार हमारी बातचीत के साथ साथ सुन रहे हैं ये है गेड़ी नाच की धुन रेली में जहाँ किसान कृषि उपकरणों की पूजा कर पकवानों का आनंद लेते हैं वहीं युवा और बच्चे गेड़ी यानी यानी 20-25 फीट ऊपर बांस पर चढ़ चल कर चलने का नज़ारा देखने को मिलता है और फिर बच्चे इस धुन पर नाचते कूदते दिखाई देते हैं गेड़ी के साथ ये तो हुई हरेली के बारे में जानकारी हरेली पर ललित शर्मा की लिखी हुई एक पोस्ट अब प्रस्तुत है श्वेता पांडे की आवाज में छत्तीसगढ़ अंचल में सावन माह को तंत्र मंत्र और जादू टोने के साथ जोड़ा जाता है एवं सावन माह को ग्राम अंचल में काफी महत्व दिया जाता है प्रत्येक ग्राम में एक बैगा होता है जो गांव के देवी देवताओं की पूजा करके उन्हें परंपरागत ढंग से मनाता है सावन में प्रत्येक ग्रामवासी से चंदा करके गांव बांधने एवं देवी देवताओं की पूजा की जाती है इसे सावनाही बरोना कहते हैं सावन के प्रथम सोमवार की रात को पूजा का सामान लेकर अपने चेलों के साथ बैगा गाँव की सरहद में अपने चेलों के साथ चला जाता है तथा जिस स्थान पर देवी देवता का स्थान नियत है उस स्थान पर होम धूप देकर पूजा करता है ग्राम के बाहर खार खेत में भैसासुर, सतबहनिया शीतला ग्राम देवता आदि का निवास माना जाता है तथा ग्राम के भीतर सहाणा देव महादेव हनुमान जी दुर्गा देवी एवं अन्य देवी देवताओं का निवास मानते हैं बैगा खार के नियत स्थानों पर देवी देवताओं की पूजा करके गांव की सीमा में एक स्थान पर विशेष पूजा करता है जिसे गांव बांधना कहते हैं सावन सोमवार को गांव बांधने की पूजा के कारण ही सभी स्कूलों के आधे दिन की छुट्टी रहती है लेखक ने कहा जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब भी होती थी और आज भी होती है इस दिन गाँव के सभी लोग छुट्टी करते हैं काम से और किसी दूसरे गाँव भी नहीं जाते गांव बांधने की तांत्रिक पूजा में लाल काले सफ़ेद छोटे छोटे झंडे नींबू काली हंडी बांस की टोकनी खुमरी नारियल होम धूप, लकड़ी की बैलगाड़ी का प्रतीक दारू मुर्गी इत्यादि का प्रयोग होता है इस पूजा में बैगा सभी देवी देवताओं का आह्वान करके उनसे गांव की रक्षा का निवेदन करता है कि गाँव में धुकी भूत प्रेत टोना टोटका एवं अन्य देवी प्रकोप न हो इसके बाद एक मुर्गी को जिंदा छोड़ा जाता है और फिर उस पूजा स्थल को दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा जाता बीमारियों को देवी प्रकोप से जोड़कर देखा जाता है गांव बांधने के बाद सभी लोग घर नहीं जाते गांव के बाहर स्थित स्कूल मंदिर या ग्राम पंचायत भवन में रात गुजार देते हैं मान्यता है कि इनके साथ कहीं भूत प्रेत गाँव में प्रवेश न कर जाए फोड़े गए नारियलों का प्रसाद यही लोग खाते हैं घर लेकर नहीं जाते गाँव में किसी के बीमार होने पर लोग सबसे पहले बैगा के पास ही इलाज के लिए जाते हैं बैगा झाड़फूक एवं परंपरागत जड़ी बूटियों से इलाज करता है बैगा के इलाज से स्वस्थ न होने पर ही लोग कस्बों एवं शहरों की तरफ इलाज के लिए उन्मुख होते हैं इन्हें अपनी परंपरागत चिकित्सा एवं टोने टोटके में अत्यधिक विश्वास है इनका पारंपरिक मान्यताओं पर विश्वास ही पढ़े लिखे लोगों को अंधविश्वास दिखाई देता है जबकि पारंपरिक जड़ी बूटियों से भी कारगर इलाज होता है लेखक ने बताया कि विद्या अध्ययन काल में मीठा खाकर घर से बाहर निकलने पर मुझे बुखार जैसा लगकर हाथ पैरों में दर्द के साथ ठंड लगने लगती थी तब चूल्हे के पास बैठकर उसकी गर्मी से बदन को सेकता था एक बैगा हमारे यहाँ काम करता था उसके एक बार झाड़ फूक करने से मैं ठीक हो जाता था अब तो बरसों से ऐसी स्थिति नहीं बनी है लगता है कि बैगा की विद्या भी काम करती थी इस दिन बैगा और उसके चेले मंत्र सिद्ध करते हैं गुरु नए चेलों को मंत्र दीक्षा भी देते हैं गांव के एकांत में नियत स्थान पर एकत्र होकर सभी तांत्रिक क्रियाओं को अंजाम देकर बैगा चेलों को जड़ी बूटियों की पहचान भी बताते हैं लेखक की भेंट सिलौधा निवासी दल्लू बैगा से हुई ये सांप भी पकड़ते हैं एवं बैगाई गुनियाई भी करते हैं इनके पास लेखक ने एक से एक सांप देखे जिसमें लगभग 9 फीट का किंग कोबरा भी था जब उसकी फोटो लेने लगे तो वह सिर उठाकर कर फोटो शेषन करवाने लगा सिर घुमाकर चारों तरफ देखता था लेखक ने दल्लू बैगा से टोन ही दिखाने को कहा तो बैगा ने कहा कि टोन ही तीन प्रकार की होती है श्वेत लाल और काली आपको टोन ही देखना है तो दहीन मतलब चारागान जहाँ पशु एकत्र होते है वहां अमावस की रात बारह एक बजे को एक नारियल लेकर खड़े हो जाओ सब दिख जाएगा एक से एक टोन ही मिलेगी झुपते हुए लेकिन उसके लिए तंत्र मंत्र का इंतजाम करना पड़ेगा लेखक ने उसे अपने साथ चलकर टोन ही दिखाने का आग्रह किया उसने अनजान आदमी के लिए खतरा बताया तब लेखक ने कहा कि मैं अपनी गारंटी लेता हूँ और तुम्हे लिखित में देता हूँ की अनहोनी होने पर मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ उसे लेखक का प्रस्ताव पसंद नहीं आया उसने कहा कि मैं आपको जड़ी दे सकता हूँ उसके प्रभाव से आपको कुछ नहीं होगा लेकिन मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा आपको अकेले ही जाना पड़ेगा इसका तात्पर्य यह था कि वह पल्ला झाड़ना चाहता था आज हरेली का त्योहार है कुछ और बैगाव को पकड़ते हैं जिससे हमें भी ज्ञान मिले अज्ञात से ज्ञात होना तो सभी चाहते है लेकिन जो जानकार होने का दावा करते हैं वे सामने आने पर बहाना बनाकर भाग जाते हैं हरेली त्योहार मूलतः किसानों का त्यौहार है जिसमें बुआई के पश्चात किसान अपने कृषि यंत्रों को धो मज उनकी पूजा करते हैं घर में पकवान बनाकर भगवान को होम जग देते हैं सावन में जल जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए गांव के देवताओं से निवेदन करते हैं, गेड़ी चलाकर उत्सव मनाते हैं पता नहीं कैसे हरेली त्योहार को लोगों ने टोना टोटका एवं तंत्र मंत्र से जोड़ दिया लेखक को भूत प्रेत एवं जादू टोने पर विश्वास नहीं है ऐसे अवसर ढूंढते रहते हैं कि भूत प्रेत से भेंट हो पर नहीं होती तो क्या करें लेखक ने कहा कि आज जंगल के गाँव में जाकर जादू टोना देखने का विचार है रात को बैगाव के तंत्र मंत्र के प्रयोग भी देखना है सभी को हरेली त्योहार की शुभकामनाएं